कृष्ण यजुर्वेदी कठोपनिषद इसमें हम लोग द्वितीय अध्याय का प्रथम बल्ली में प्रथम मंत्र विचार चल तस्मात परांग रहा था परा चिखानी व्यतीणत स्वयंभुष तस्मा पश्यति न अंतरात्मन अंतरात्म कशिधीर प्रत्यगात्मत आवृत चक्षर अमृतत्व अमृतत्व की इच्छा है मुमुक्षा है तभी इंद्रिय संयम करेगा तो आत्मदर्शन हो सकता है और कच्चित धीर कोई विवेकी ही ये कार्य करेगा विवेक का दुर्बल होता है तब पुनः वही संसार वही विषय उसी में प्रवृत्ति भाष्य में हम लोग देख रहे थे व्युत्पत्ति पक्षे अभी तत्र आत्म आत्मा शब्दों वर्तते आत्मा शब्द का अर्थ यहाँ मुख्य आत्मा लेना है जो प्रत्येक आत्मा ईच्छत यह कहा मुख्य आत्मा ही लेना है वित्पत्ति अर्थ विपत्ति अर्थ प्रकृति प्रत्यय विचार करके जब शब्द का अर्थ निकाला जाता है निर्णय किया जाता है उसको वित्पत्ति अर्थ कहते हैं तो अगर आत्मा शब्द का हम प्रकृति प्रत्यय इत्यादि लेकर के विचार करेंगे तो भी वो मुख्य आत्मा को ही कहेगा इसके लिए ये लिंग पुराण का श्लोक देते हैं यदा दत्ते इह याती यदत्ते ये कीर्त्यते यस्तमी कीर्त य में इसका आतिक दे दिए व्यात वाम पार्श में धातु में में दे दिए अंतिम पंक्ति में है पंक्तिमे आपलिव्यात धालिप्त है भी उपसर्गपूर्वक व्याप्त धात्थानुसारेण व्यापक आत्मशब्दार्थ आपनोति आपनोती तथा व्यापनोति व्यापनोति सर्वम सभी का ये व्यापक है सभी का व्यापक है अर्थात सभी को सत्ता स्फूर्ति देने वाला है सभी का आश्रय है इस दृष्टि से सभी का व्यापक है यहाँ व्यापक शब्द का अर्थ दैशिक व्यापक लिया जाएगा अर्थात जहां जगत का कोई भी पदार्थ भान होता है वहां आत्मतत्व तो विद्यमान तो है आगे यद आदत्य आदत् में धातु क्या हो जाएगा दूधाएं दाने आ आग उपसर्ग पूर्वक अर्थात तो ग्रहण करना इस अर्थ में। दान अर्थात तो देना और आदान अर्थात तो ग्रहण करना आदत्य अर्थात तो गृहणाती टीका में इसके लिए कहते हैं यद् श्लोक यद में है यद् यद् आदते।, आदते आदते का अर्थ कहते हैं पंचमी क्योंकि आदते आदते आदत्य सब ग्रहण कर लेता है इसका अर्थ कहते हैं संहरती स्वात्मी एवं इति अपने में सब कुछ संहार कर लेता है प्रलीन कर लेता है सुसुप्ति अवस्था में वृष्टि में और प्रलय अवस्था में समष्टि में सब ये आत्मनि संघरती संघरती उपसंहर कर लेता है लीन कर लेता है स्वात्मनि एवं सर्वम इति जगत उपादान लभ्यते जिसमें सब लय हो जाता है पुनः जिससे उत्पत्ति होती है उसको उपादान कारण कहा जाता है जैसे घट इत्यादि का लय मृतिका में हो जाएगा और पुनः मृत्का से उत्पत्ति होगी इसलिए मृतिका को घट का उपादान कहा जाएगा इसी प्रकार ये पूरा जगत जिसमें लीन हो जाता है प्रलय समय में वो जगत का उपादान है कौन है कहते हैं वही आत्मा है सब कुछ लीन हो जाते हैं केवल रह जाता है वो आगे है ये विषयान् अति अति में धातु हो जाएगा अधभक्षण अति इति आत्मा इति व्युत्पत्षयान अति अति अर्थात भुक्ते उपभोगम करोति आत्मा इस व्युत्पत्ति के द्वारा अर्थात अति इति आत्मा ये व्युत्पत्ति से चैतन्य स्वचैतन्यभासा उपलब्धि आत्मशब्दार्थ विषय को ग्रहण करता है आत्मा इसका तात्पर्य हो गया विषय बुद्धि में आएंगे बुद्धि तदाकार हो जाएगी तो जैसे घट विषय बुद्धि में आ जाएगी तो बुद्धि कौन सा आकार हो जाएगा घटाकार घटाकार वृत्ति में आत्मा चैतन्य चित, उसका प्रतिबिंबन हो जाना यही हो गया कि चैतन्य भोग करता है विषयों को प्रत्येक वृत्ति में ये प्रतिबिंबित तो होगा और कहने उपनिषद का मंत्र है प्रतिबोध विदितम इसी बात को यहाँ कहा जाता है सो चैतन्य आभास सो सो आत्मा सो चैतन्य क्या समाचा करेंगे तो साधारण तो कहा जाएगा सो स्वस्वरूप तो सोष्य स्वरूप यहां ऐसे स्वय चैतन्य अभेदी अगर आप सोष्य चैतन्य कहेंगे तो अभेद ष्ठी क्योंकि स्वयं चैतन्य ही है क्या थे कर्मधार्य साधारण स्वस्वरूप तो इत्यादि में जैसे राहु शिरो जैसा अवैध षष्ठी कहते हैं तो अगर कहेंगे स्व एवं चैतन्य तो तब स्व आभाषण अर्थात तो चैतन्य पद नहीं होने से भी चलता पे तो ष्ठी करके उसको कह देते हैं कि अभेद ष्ठी क्योंकि हिंदी में भी शब्द व्यवहार करते हैं अपना चैतन्य से प्रकाशित कर देता है जगत को तो अभेद ष्ठी कहते हैं कर्मधार्य करने से अर्थ है ठीक है स्व चैतन्य आभास है न उपलब्धित्व अपना आभा चैतन्य का आवास अर्थात चिदाभास वृत्ति में चिदाभ हो जाना यही आत्मा का उपलब्धित्व है सांख्य लोग भी यही बात कहते हैं उपलब्धित्व वही ही वृत्ति में प्रतिबिंबन हो जाना अच्छा ये हो गया यजाति विषयान इह। अर्थात वही आत्मा ही विषय का भोग कर रहा है विषयाकार वृत्ति में प्रतिबिंबित तो होकर के आगे है योति में कहा गया था सब कुछ का ये व्यापक है वो देशिक व्यापक यच्चा सेत भाव ये कालिक का व्यापक है, ये सर्वदा विद्यमान रहने वाला है ये न टीका में ये नारण ना ना आत्मन संतो निरंतरो भाव कल्पितस्य यथा कलिषानत्ता सत्ताभाज्ज्वाम्यस्ते सत्ता सर्पेज्वातत्यम तथा कल्पितं सर्व कल येन स्वस्वव जिस कारण के द्वारा कारण अर्थात अर्थ अधिष्ठान ये न कारण है न अश आत्मन संत अच्छा ये न कारण है न हेतु जिस हेतु से आत्मा का संततः निरंतर भाव ये न कारण है न अर्थात जिस हेतु से जिस हेतु के चलते अर्थात जिसके चलते आत्मा का संतत भाव संततः निरंतर <kshh> संततः रूप भी बनता है और दूसरा रूप क्या बनेगा सतत बनेगा समोहवा समो वाह सम का मकार विकल्प से लोप हो जाएगा पर में हित अथवा तत रहेगा तो इसलिए संहित भी बनेगा सहित भी बनेगा संतत भी बनेगा सतत भी बनेगा लुमपेद अवश्यम कृत्ये तुम काम मनसोरअपी और समो मांसस्य पची ततयोर मंस्य पच्यूढ़ वो भी उसी सूत्र में है प्रिषोदरादिनी अथोपदिष्ट उसका तत्व टीका में त्व तो तो दिन बाल मनुमा कहीं देखेंगे <coughs> व्यवधान। जिसमें व्यवधान नहीं रहा अर्थात हमेशा विद्यमानता रहना इसी को सतत भी कहते हैं संतत भी कहेंगे निरंतर भाव उसके लिए सिद्ध करते हैं तर्क से कल्पितस्य अधिष्ठान सत्ता अंतरेण सत्ता अभाव जो कल्पित पदार्थ है अधिष्ठान के सत्ता से कल्पित पदार्थ सत्तावान होता है अगर अधिष्ठान को हटा लेंगे तो फिर वो अध्यस्त पदार्थ की प्रतीति नहीं होगी दृष्टांत तो देते हैं यथा रज्वाम अध्यस्ते सर्पे रज्जु में अध्यस्त हुआ जो सर्प उस सर्प में रज्ज्वातत्यम रज्जु उसमें हमेशा विद्यमान है तो जितने काल तक सर पर रहेगा उतने काल तक रज्जु को वहां रहना होगा नहीं होगा तो ये कहते हैं कि रज्जु का सातत्यम तथा तो कल सर्व स्वस्वरूपवत सारे जगत कल्पित है जिसका स्वरूप से ये जगत स्वस्वरूप वाला अर्थात अपना स्वरूप को प्राप्त करता है स्व आत्मा इत्यत्पर्य तो यही हो गया कि आपका सत्ता से ये जगत की सत्ता और हमारी स्थिति क्या हो जाती है हम दरिद्र हो जाते हैं हम दूसरे के सत्ता से हम आत्म सत्ता को अनुभव करना चाहते हैं ये हमारी दारिद्र्य तो हमारी सत्ता से ही ये जगत की सत्ता इस प्रकार के उपनिषद हमको बार बार बताएंगे हम ही वही आत्म तत्व तो है अर्थात तो जगत की सत्ता ये हमारी सत्ता के ऊपर जगत का अनुभव हम करना आरंभ किए तो जगत की सत्ता आ गई जगत का अनुभव नहीं है तो फिर जगत है ही नहीं जगत की सत्ता नहीं है जगत प्रतिभाषिक है कहा जाएगा भाष्य में इति शब्द व्युत्पत्ति स्मरणात यह श्लोक के द्वारा ब्याजी आत्म तत्व का व्युपत्ति किए हैं तंग प्रत्यगात्मान सोम स्वभाव ऐक्ष पश्य मंत्र में है पर कचिद धीर प्रत्येगात्म ऐक्ष प्रत्येगात्म अभी प्रत्येगात्मा का वित्पत्ति श्लोक के माध्यम से दिखा दिए तम प्रत्यगात्मा स्व स्वभाव स्वम सुम् स्व का अर्थ यहाँ आत्मा तो वही हो गया स्वभाव सोष्य भाव इति स्वभाव यहाँ सोष्य भाव ये भी अवैध षष्टि है स्व एव भाव वही विद्यमान है अक्षत मंत्र में कहा गया अक्षत लंग लकार का रूप इसका अर्थ अपश्यत कह दिए और अपश्यत लौंग का रूप कहते हैं पश्यती इत्यर्थ है वही अर्थात तो जो इंद्रियों का नियंत्रण कर लेता है उसी का मन फिर और विषय के पीछे जाता नहीं तो शुद्ध होता है तो ये कहा जाएगा आगे इसमें आएगा मन सेवा दबा तब्यम नेह नाना किंचन वही मन जो विषयाकार अधिक नहीं होता है वही मन ही इस आत्म को ग्रहण करेगा वहात कहा गया आप उसका अर्थ इत ही लौट में करते हैं कहते हैं छंदसी काला छंद में काल का कोई नियम नहीं है तो ये छंदसी काला ये कोई सूत्र नहीं है किन्तु बहुलम छंद से बहुत मिलेगा ये जो विकरण प्रत्यय सब होते हैं तो भविष्यत काल में विकरण प्रत्यय श्य होना चाहिए अतीत काल में अगर अनद्यतन भविष्यत है तब से होगा और अनद्यतने न सामान्य भविष्यत होने से श्य होगा लिट और अनद्यतन भविष्य हो जाएगा तो लूट होगा लूट में ताश होगा तो यह सब जो निर्दिष्ट है किंतु छंदसी बहुलम कह देंगे तो बहुलम कह देने से अर्थात तो अन्य प्रत्यय भी हो जाएंगे तो अन्य प्रत्यय कैसे हो जाएंगे जिस कालों के लिए वो प्रत्यय निर्धारित है अन्य प्रत्यय हो जाते हैं अर्थात छंदसी काल का नियम नहीं है छंदसी काला नियम कैसे परश्मी प्रश्न पत्र मेडिया पश्यती क्या कहते हमको आधा सुनाई नहीं देता छोड़िए आपका प्रश्न बेहद कथम पश्यती तो कैसा देखता है क्यों कहा गया कि प्रत्येगात्मा नम ऐत ऐचत का अर्थ कहती है पश्यती कथम पश्यती कैसा देखता है अर्थात कैसा देखता है अर्थात तो कौन देख सकता है कौन समर्थ होता है इसके लिए कहते हैं आवृत चक्षुर आवृत का अर्थ व्यावृतम व्यावृतम किस ग्रंथ से आवृत चक्षु अर्थात व्यावृत चक्षु ये चक्षु को हटा लेना है कहा से कहते तो हैं व्यावृत चक्षु चक्षुर इंद्रिय उपलक्षण का मतलब बाकी सब इंद्रिय का उपलक्षण विषय से हटा लेना श्रोता दिखम इंद्रिय जातम अशेष विषयात सभी विषयों से हटा लेना तो अशेष विषय विषय अशेष विषय अर्थात इसका संकुचित अर्थ लेंगे जो लक्ष्य के दिशा में है वहां से हटा लेने से नहीं चलेगा जो लक्ष्य के दिशा में है वहां से अगर हटा लेंगे वो तो वही करेगा जो लक्ष्य में स्थित है जिसको ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है वो तो सर्वत्र हटा लेगा आज जब तक हमको वो नहीं हो गया हमको तो लक्ष्य का दिशा वाला मार्ग को पकड़ करके रखना होगा इसलिए कहते हैं ग्रंथ में लगाए रखना नहीं लगा थक गई बुद्धि मन कहते हैं ना माइंड जाम हो गया तो ठीक है तब तो हाथ पाँव व्यवहार कर लें थोड़ा अगर मन से नहीं कर पा रहे हैं अभी तो हाथ पाँव व्यवहार कर लेंगे करने से क्या होगा कह जो तमस रजस आकर के मन को इसमें चलने नहीं देता वो हाथ पाँव के द्वारा निकल जाएगा तो निकल जाने से कहते हैं फिर माइंड फ्रेश हो जाएगा हम फिर पढ़ सकते हैं ऐसे तो धीरे धीरे करके नहीं तो ऐसा नहीं कि हम आठ घंटा बहिर्मुख थे और आ जाएंगे कहेंगे हम तो दिन भर पढ़ने लगेंगे पढ़ेंगे तीन महीना पढ़ेंगे उसके बाद और बोलेंगे भी नहीं चले जाएंगे ऐसा स्थिति हो जाएगा इसलिए धीरे चलना है रजस तमस को अर्थात सेवा के द्वारा निकाल करके धीरे धीरे ये आगे आगे सामर्थ्य पड़ता है श्रोत्रादिकम इंद्रिय जातम अशेष विषयात अर्थात जो लक्ष्य का परिपंथी है विरुद्ध है ऐसे विषय से मन को यस्य हटाय चक्षुतक्षु बहुब्री हो गया स एवं प्रत्यगात्म पश्य संस्कृत, सा एवं संस्कृत, हा। संस्कृत हा अर्थात अभी संस्कार इंद्रिय संस्कृत हो जाने से मन संस्कृत हो जाएगा तो ऐसा जो मन वो ब्रह्माकार वित्ती के दिशा में जाएगा ये भगवान कहते हैं नष्कर्मी सिद्धि का ये श्लोक है प्रत्यक प्रवणता बुद्धे कर्म्युत्पाद्य शुद्धि कृता स्तमती प्रत्ये कहते हैं ए? ये प्रत्यक प्रवणता बुद्धे है बुद्धि का प्रत्येक प्रवणता अर्थात प्रत्येक आत्मा के तरफ बहने का स्वभाव बनाएगा कौन कहते हैं कर्म हम जो ये कर्म करते रहते हैं कर्म वहां तो शास्त्रीय विहित तो कर्म कहा गया तो वो तो गृहस्थों के लिए और हम लोग जब कपड़ा बदल देते हैं इस मार्ग में चलने के लिए हम तो शास्त्र विहित तो कर्म नहीं करते हैं और हम लोग के लिए वो श्लोक का उपयोग ऐसे हो जाएगा कि निष्काम कर्म हम तो करते रहना है तो क्यों कहते हमारे अंदर में भी रजसतमस है हमको जैसा करके वेदांत में आना चाहिए था हम ऐसा नहीं किए तो धीरे धीरे ये सब जब परंपरा का क्षय होता है जितना हमको निष्काम होकर के कर्म वही शास्त्र भी तक तो कर्म करना चाहिए था नहीं करके आगे तो अभी वो निष्काम कर्म करना होगा कब तक कहते तो जब तक बुद्धि में यह प्रत्येक प्रवणता अर्थात तो मुमुक्ष तो न आ जाए आत्मतत्व तो तो में ही लगना चाहिए तो बुद्धे कर्माणि शुद्धि उत्पाद्य ये निष्काम कर्म करने से चित्त शुद्ध होगा इसलिए भाष्यकर बार बार इधर उधर कहते रहेंगे तो कर्म करने से चित्त शुद्ध होगा चित्त शुद्ध होगा ये शुद्ध का अर्थ है ये तमस रजस हट जाएगा और ये जो तमस रजस हट जाएगा तो कहते हैं कि कृतार्थानी कर्माणी कृतार्थानी अर्थात तो कृतम अर्थ हो ये ये कर्म को जो करना था वो कर्मों वो कर दिया क्या कर दिया कि प्रत्येगात्मा के दिशा में बुद्धि को चला दिया तो होने से आगे कहते कृतार्थानी कर्म कृतार्थ हो गए अस्तम आया वो कर्म स्वतः अस्त हो जाएगा अर्थात तो प्रकृति आपसे वो कर्म को हटा लेगा क्यों आपका चित्त अभी प्रत्येगात्मा की तरफ प्रवाहित तो होता है और वहाँ दृष्टान तो देते हैं प्राब्रिड अंत घना वह अभी तो प्रावृड आरंभ हो रहा है वर्षा काल आरंभ हो रहा है इसलिए घना तो आ रहे हैं तो अर्थात जैसे हम वेदांत में चलना आरम्भ करेंगे देखेंगे प्रवृत्ति अधिक आएगी ये अधिक चलने लगेगा लगेगा ये करूं वो करूं ये लगेगा क्यों कहते प्राबृड आरंभ हुआ वर्षा काल आरंभ हुआ तो वर्षा काल आरंभ होने से कहेंगे प्रवृति थोड़ा आएगा तो उसको निकाल देना है निष्काम सेवा में तो फिर आगे वो अस्त हो जाएगा स्वयं ही अस्त हो जाएगा प्रकृति स्वतः ही उसको हटा लेगा जब चित्त इस दिशा में चलने लगेगा तभी अर्थात विषय से मन तभी हट जाएगा जब हम निष्काम होकर के रजत तमस को हटा देंगे सत्व आ जाएगा तो फिर विषय से मन स्वाभाविक हटेगा आवृत चक्षु स एव संस्कृत वही चित्त संस्कृत हो गया अर्थात प्रत्येगात्मा के तरफ प्रवाहित होगा नहीं बाह्य विषय विषयालोचन परत्वम प्रत्येगात्मिक क्षण च एकस्य से एक संभवती ये विरुद्ध काम एक में नहीं हो पाएगा बाह्य विषय का आलोचना भी करेगा और प्रत्येगात्मा का इक्षण भी करेगा ये दोनों साथ साथ नहीं होंगे तो इसलिए बाह्य विषय आलोचना से जब हटेगा किंतु स्वभाव पड़ा है उसको करने का कहते हैं उसको निष्काम सेवा में लगा देंगे तो बाह्य विषय आलोचना करेगा किंतु निष्काम होकर के करेगा दूसरों के लिए बाह्य विषय का आलोचना करेगा अपने भोग के लिए नहीं फिर धीरे धीरे वो शांत हो जाएगा किमर्थम पुनर इथम महता प्रयासन स्वभाव प्रवृत्ति निरोधम करवा धीर प्रत्यगात्मान पश्यती उचित कि किस लिए करेंगे क्या करेंगे इथम महता प्रयास न किसी का भी स्वभाव को बदलने के लिए कितना कठिन होता है किसी को कह देंगे ये और नहीं करना ये थोड़ा शास्त्रीय है इसे पाप होता है ठीक वही कर देगा तो किसी को तो एक बार कह देंगे तो लग जाएगा उसमें और किसी को पंद्रह बार कहना पड़ेगा तो भी कहेगा भूल गया भूल गया ये चलता रहेगा तो कहते हैं कितना प्रयास करना पड़ता है महता प्रयास न स्वभाव प्रवृत्ति निरोध स्वभावे न प्रवृत्ति तस् निरोध तो स्वभाव प्रवृत्ति अर्थात जो पशु जैसा विचार नहीं करके विवेक रहित होकर के जो प्रवृति होती है उसका निरोध स्वभाव से जो प्रवृत्ति होती है अर्थात बुद्धि लगने से पहले वो प्रवृत्ति हो ही जाती है इस प्रवृत्ति को बदलने के लिए कहते महता प्रयास से ना तो जहां बुद्धि होने के बाद प्रवृति होती है वो तो एक बार से हट जाएगा किन्तु जहां बुद्धि चलने से पहले ही प्रवृत्ति होगी अभी तो बुद्धि उसका जड़ तक पहुंचने के लिए कितना प्रयास जरूरत होगा निरोधन कृत्व धीरह पश्यति इंद्रियों को इस प्रकार रोधन करके गोलक में स्थिर करवा करके मन को इंद्रियों के पीछे चलने से रोकने से ही ये मन आत्माकार होगी अमृतत्व क्यों करता है कि तो कहते हैं अमृतत्व इच्छन अमृतत्व अमरण धर्मत्वम अमरण धर्मत्व में समाज कैसे कहेंगे अमरणम धर्मो यस्य इति धर्म तस् भाव भावर अमरण धर्मत्वम दनिच केवलात केवलात्थात पूर्व पद जहां एक रहे तो यहाँ वास्तविक अमरणम धर्म ऐसा करेंगे तो नहीं बन पाएगा इसलिए पहले मरणम धर्म, धर्मो धर्मो यश्य करके मरण धर्म न मरण धर्म अमरण धर्म क्योंकि अगर अमरणम करके आगे धर्म करेंगे पूर्व पद केवल नहीं रहेगा धर्म तो अनिच केवल पूर्व पद केवल रहना चाहिए समस्त नहीं होना चाहिए तो इसलिए मरणम धर्मो यश्य करेंगे फिर आगे न मरण धर्म इतनी अमरण धर्म तस्व नित्य स्वभावत इच्छन जो हमारा नित्य स्वभाव है तो उसको इच्छा करते हुए आत्मन ईन आत्मनहित आत्म अर्थात हमारा जो नित्य स्वभाव है अर्थात संतत भाव कहा गया सब इसको जो चाहता है वही इंद्रियों का रोधन करेगा अच्छा तो यह जो करेगा वो आत्मतत्व का अनुभव करेगा और जो नहीं करता उनका फल आगे मंत्र में कहते हैं और जो करता उसका फल आगे मंत्र में और स्पष्ट करते हैं पराचह विदतस्य अथ धीरा कामुयस्ते विदित्वा पथ धीरामत्वा ध्रुव मध्रुवे पराचह प्राथय बामानी ते विदतस्य मृत्योत अथ धीरा अमृत ध्रुव विदित्वा अथ धीरा अमृतत्व विदित्वा अध्रुवेशु यह ध्रुव न तो अथ धीरा अमृतत्व ध्रुव विदित्वा इस प्रकार के अर्थात ध्रुव अमृतत्व का विशेषण हो गया अथ धीरा अमृतव ध्रुव विदिव इध्रुवेश न प्राथय अधिदी प्रार्थ्य अध्रुव में ध्रुव को प्रार्थना नहीं करेंगे वो तो धीर हो गे तो इसलिए अध्रुवेश् न किंचित प्रथयते इस प्रकार की लेंगे अथ धीरा अमृतव ध्रुव विदिव इध्रुवेश् न किंचित प्राथयते इस प्रकार की अनुमति बाला, बाला अर्थात यहाँ वेदांत में बाला अर्थात अनधित व्याकरण काव्य कोश उनको कहा जाएगा यहाँ बाला वो तो पढ़ के आए हैं तो यहाँ बाला अर्थात जिनको विवेकों नहीं हुआ न्याय में कहेंगे बाला जो न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा तो यहाँ कहेंगे बाला कहेंगे जो तत्वबोध तो तो भी नहीं पढ़ा अर्थात जिनको विवेकों नहीं हुआ क्योंकि वेदांत शास्त्र में आने के लिए साधन संतुष्ट चाहिए अर्थात साधन चतुष्टय रहित विवेक रहित। साधन चतुष्टय का प्रथम हो गया विवेक वही दृढ़ है तो आगे सब अपने आप होने चलेंगे बाला अर्थात विवेक रहित नित्य अनित्य विचार नहीं कर पाते हैं अनित्य पदार्थ के पीछे चलते हैं वासना दृढ़ होने से इस प्रकार की थोड़ा बहुत सुनते हैं कि अनित्य है इसके पीछे जाना जीवन व्यर्थ है फिर भी वो रुकता नहीं वासना इतना दृढ़ है तो उसी दिशा में चलेगा बाला हा। पराचह कामान परा च कामान सामानधिकरण है अर्थात बाहर होने वाला जो पदार्थ है पराचह कामान उसके पीछे अनुयंती अनुपश्चात ये अर्थात ये काम यहाँ कामान कामान अर्थात कर्मणि घमय्य काम उसके पीछे चलते हैं और उससे क्या होता है कहते हैं ते मृत्यु पासम यी विषय के पीछे चलेगा तो मृत्यु पासम बीतत बीतत अर्थात विस्तृत तनु विस्तार धातु तनु विस्तारे धातु से निष्ठा प्रत्यय होने से आगे तनु का नकार कैसे लोक होगा अनुदातो अनुदातो पदेशो आगे क्या है बनती तनुत्यादि नाम अनुनाशिको विस्तृत तो विस्तृत पास पास अर्थात तो बंधन में डालने वाला यंती उसमें जातीपर्य हो गया कि जो कामान अनुयंती स मृत्युर पास यंती विषय का इच्छा रहेगा तो उसको प्राप्त करने के लिए इस जन्म में नहीं होगा तो फिर आगे जन्म में और ऐसा अगर इच्छा बना लिया जो एक जन्म में नहीं हो पाएगा तो एक ही जन्म में जितना इच्छा करेगा उसकी पूर्ति के लिए कितने जन्म लग जाएंगे? इसलिए इच्छा करने का समय में बार बार सोचना है इसी जन्म में पूरा हो पाएगा तो नहीं तो फिर आना पड़ेगा बीतत पासम, ऐसे वो बाल अर्थात अविवेकियों का अवस्था होती है और जो विवेकी होते हैं कहते अथ धीरा धीरा अर्थात जो विवेकी है धीरा अमृतत्व यहाँ सवर्ण दीर्घ क्यों नहीं हुआ किस सूत्र के चलते यहाँ सवर्ण दीर्घ नहीं हुआ पूर्वतरा सिद्धम अथ धीरा अमृतत्व अमृतत्व ध्रुवम अर्थात वही आत्म तत्व ब्रह्म विदिता विदिता ज्ञातवा अनुभूय अहम अस्मी तो मैं ही हूँ इस प्रकार के अनुभव करके यह अर्थात जीवदशा में अध्रुवेशु ये जो अनित्य जगत उसमें ना न किंचिद प्राथयते और कुछ नहीं चाहते क्योंकि यह आत्मतत्व सत्ता के लिए और कुछ आवश्यक नहीं करता भाष्य में यदत स्वाभाविक पराग एवं अनात्मदर्शनम तद आत्मदर्शन से प्रतिबंध कारण अविद्यात्कूलवात् विद्या तत् अच्छा यहाँ तक देखेंगे स्वाभाविकाग एवं अनात्म दर्शन अनात्मा का दर्शन करना ये स्वाभाविक है स्वाभाविक अर्थात बुद्धि रहित होकर के यही होता है पशुओं का कार्य कह देते हैं अनात्मा दर्शन करते हैं क्यों करते हैं कहते हैं परांची खाने व्यती स्वयं तो परापरमात्मा का ही अधीन है पूर्व में कहा गया अनात्मदर्शनम तद आत्मदर्शन आत्मदर्शन प्रति का प्रतिबंध कारण कौन हो गया प्रतिबंध का कारण। आत्मदर्शन का प्रतिबंध हो गया उसका कारण हो गया अनात्मदर्शनम और वो कारण कौन है कहते अभिद्या तत् प्रतिकूल यह प्रतिबंध हो प्रतिबंध का कारण हो गया यह अविद्या क्यों कहते हैं तत्प्रकूलवात् च पुरा अविद्यापिशु दृष्टादृष्टेश भोगसु तृष्णा अविद्याभ्या प्रतिबद्धात्मदर्शना पराचो बहिर्गता ने काम कामया विषयान अनुयंती अन्ग्छा ठीक है ये जो अविद्या अविद्या इसको कहा गया प्रतिबंध का कारण है किसका का प्रतिबंध का कारण हुआ यह अविद्या आत्मदर्शन का तो इसी के लिए कहते हैं तत्प्रतिकूलत्व तो यह जो अविद्या हुआ यह प्रतिबंध का कारण हुआ तो क्यों कहते हैं तत्प्रतिकूलत्व तत्पद से आत्मदर्शन का प्रतिकूल याच पर अविद्यादर्शितेशु दृष्टा दृष्टेशु द्रिष भोगेशु तृष्णा तो या पद से किसको कहा जाता है तृष्णा को यह तृष्णा कहा कहते हैं भोगेशु भोगेशु भोग में घया कर्मणि हुआ भाव में हुआ कर्मणी तो भोगेशु तृष्णा और भोग कहते हैं दृष्टा दृष्टेश भोग अध भी हो सकता है अदृष्ट भी हो सकता है जिसका दृष्टि बहुत एकदम क्षुद्र है वो तो दृष्ट भोग में तृष्णा करेगा और जिसका दृष्टि थोड़ा प्रसारित तो है वो तो अदृष्ट भोग में तृष्णा करेगा अन्य लोकांतर में और ये दृष्टा दृष्टाधृष्ट भोग कहाँ से आ गया कहते हैं अविद्या उपदर्शित है सु अविद्या से ये सब दिखाया जाएगा ये सब पराख बाहर होने वाला अभी ताभ्याम अभी एक हो गया तृष्णा और ये तृष्णा किसके द्वारा दिखाया गया अविद्या के द्वारा इसलिए कहते हैं ताभ्याम ताभ्याम अर्थात अविद्या तृष्णाभ्याम तो ये दोनों अविद्या हो गया मूल कारण उससे आगे भेद दृष्टि भेद दृष्टि होने से शोवन बुद्धि शोवन बुद्धि होने से तृष्णा तृष्णाभ्याम प्रतिबद्धात्म दर्शनाहा परा प्रतिबद्धात्म दर्शना पुरुषा प्रतिबद्धात्म दर्शना पुरुषा इसमें समाज कैसे कहेंगे पुरुषों को कहेगा ये शाम जिनका आत्मदर्शन प्रतिबद्ध हो गया दो के द्वारा प्रतिबद्ध हो गया आत्मदर्शन किसके किसके द्वारा तृष्णा और अविद्या अविद्या तृष्णा के द्वारा तो होने से पराचह मंत्र में कह गया पराचह पराचय अर्थात बहिर्गतान बहिर्गतान अर्थात बहिर्भवान बाहर में जो होते हैं बहिर्भवान एव कौन है कामान कामान का कहते हैं काम्यान तो कामान में किस अर्थ में गए हुआ कर्म में तभी तो काम्यान कहते हैं काम्य में क्या प्रत्यय हो जाएगा प्रातिपति काम्य हो गया ये काम्य शब्द तो कैसे बनेगा काम्यं थे कामा, काम्यान हो गया क्या प्रत्यय करेंगे अरे हलोरणियत कर देंगे तो नियत यहां हो जाएगा ये जो धातु क्या है कमू कांत ये पर्ग अंतिम में है औकार उपधा में है पोर अद लगना चाहिए अभी कैसे होगा क्या करेंगे क्यों की से अर्थ में करेंगे वो तो सुप आत्मा तो धातु है कम धातु कम धातु में कोई भी प्रत्यय आने से पहले क्या होगा इसको लघु में कम धातु है ना कम एंडिंग पहले होगा कोई भी कार्य आगे होने से पहले ये स्वार्थ में प्रत्यय होता है तो स्वार्थ में जो प्रत्यय होगा वो प्रथम हो जाएगा क्योंकि निर्निमित है जो निर्निमित कार्य वो पहले हो जाएगा तो अभी कमेर नहीं होने से धातु क्या हो जाएगा काम अभी अजंत तो हुआ अभी रिग हलो लगेगा नहीं लगने से क्या लगेगा अचो यत लगेगा अभी अचो यत अभी काम ही आगे ये ये इ कारणी ये जो पर में यत हुआ ये अनिड़ाधि धातु कहे सेटी से, से इ कार गया तो काम्य ऐसा बन जाएगा अच्छा कामान कामन का अर्थ हो गया काम्यान काम्यान विषयान अनुयंती अनुयंती अनुगछती अनुयंती यंती में क्या सूत्र लग गया आप लोग ने जो लघु वाले यंती कैसे किया धातु है क्या इनगत इनगत धातु से कैसे हो जाएगा अनुयंती अनुर्थात पश्चात गुगछति अनु कौन बाला, बाला का अर्थ अल्प प्रज्ञा अल्प प्रज्ञा अर्थात तो बुद्धि में जब विवेक नहीं है उस प्रकार की बुद्धि को अल्प प्रज्ञा कहा जाएगा ते ते न कारणे न अर्थात तो अल्प प्रज्ञा हो गए तो विषय के पीछे चले उससे क्या हुआ विषय के पीछे चलने से मृत्योर मृत्यु अर्थात तो मृत्यु शब्द का अर्थ कहते हैं अविद्या काम कर्म समुदायस्य से मृत्युर पासम मृत्यु का अर्थ हो गया अविद्या काम कर्म अविद्या हुई तो आगे काम हुआ काम हुआ तो आगे कर्म करेगा तो अविद्या काम काम अर्थात यहां भाव में ध्वनि हुआ है इच्छा इच्छा हुई तो उसके पूर्ति के लिए आगे कर्म करेगा प्रवृत्त होगा यह समुदाय यह हो गया मृत्यु समुदाय से यीयती गच्छन्ति जाते हैं उसमें वितत से सर्वतो से सर्वतोव्याप्त पासम तो विस्तीर्ण मृत्यु का अविद्या काम कर्म का ये जो विस्तीर्ण पास है विस्तीर्ण तो अर्थात सर्व्याप्त पासम पाष्यंते बध्यंते ये नम पासम तो इसको पास क्यों कहा जाता है उसके द्वारा बंध जाते हैं बध्यंते ये नम पासम तो ये पास वास्तव में क्या है कहते हैं देहेंद्रिया आदि संयोग वियोग लक्षणम यही पास अर्थात जन्म मृत्यु वासना रहेगी तो उसका पूर्ति के लिए जन्म चलेगा और उस जन्म में पूरा नहीं होगा मृत्यु तो आएगा ही आएगा फिर आगे जन्म वो चलेगा अनवरत जन्म मरण जरा रोग आदि अनेक अनथ्रात प्रतिपद्यंत तो इत्य अनवरत लगातार चलता रहेगा जब तक ये वासना पूर्ति नहीं हो जाती है वासना का चरितार्थ करके उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है वासना ये वासना अनर्थ कारक है इस प्रकार की बुद्धि दृढ़ होने से यह वासना का क्षय होता है पूर्ति से नहीं वो तो न जातु काम काम नाम उपभोगे न साम्य और बढ़ेगा ही बढ़ेगा इसलिए वासना उठी तो उसके विरुद्ध में विचार लगाना है इस पूर्ण होने से क्या होगा जगत में कितने को ये वासना पूर्ण हो गई है उनका क्या हो गया उनको जो हुआ हमको तो वही होगा ना ऐसा नहीं कि हम तो अपने आप को विशेष अंग्रेजी में कहते हैं मीराकुल बाकी किसी के लिए ऐसा नहीं हुआ किंतु तो हमारे लिए तो ऐसा हो जाएगा यह जो विचार है ये वेदांत का परिपंथी है हमेशा मतलब जो मार्ग दिखाया गया हम उद्यम करके ही ये जो अर्थात तो कोई सर पर हाथ रख करवा देगा किसी के कृपा से हमको हो जाएगा ये सब ये नहीं है इसका अर्थ नहीं कि हम कृपा के ऊपर अर्थात तो अश्रद्धा करेंगे वो नहीं है किंतु प्रथम है आत्मकृपा अर्थात हम अपना उद्यम तो पूरा पूरा करना चाहिए हाँ। यह, जो वासना है ये वासना ये सब अर्थात तो पूर्ति से नहीं उसका अनर्थ दृष्टि होने से वो धीरे धीरे सब हटेंगे तो नहीं होगा तो फिर अनवरतः जन्म मरण जन्म मरण होगा तो बीच में और ये आएंगे जरा रोग आदि दुखम अनेक अनर्थ व्रातम व्रातम समूह अनेक अनर्थ समूह प्रतिपद्यंत प्रतिपद्यंत प्राप्तगन्ती प्राप्त करते हैं इत्यर्थ यत तो एवं क्योंकि स्थिति इस प्रकार की हो जाती है विषय के पीछे चलने से यही अंतिम में स्थिति होती है अथ इसको विचार करके तस्मात अवस्थान धीरा विवेकिन प्रत्यगात्म स्वरूप अमृतत्व ध्रुव विदिवीरा धीरा निंत्रयतीमस्वरूप अवस्थान लक्षण अमृतत्व मृत्यु हो गया अविद्या अविद्याम कर्म उसका विपरीत अर्थात तो अविद्या रहेगा नहीं रहेगा तो अर्थात प्रत्येगात्म स्वरूप अवस्थान एव आत्मा तदेव स्वरूप तस्में अवस्थान उसमें अवस्थान रहना अर्थात निश्चय हो जाना अहम् अस्मि ब्रह्म तदलक्षण वही अमृतत्व वही ध्रुवम ध्रुवम अर्थात जो स्थिर जो नित्य पदार्थ उसको ध्रुव कहते हैं विदित्वा विदित्वा ज्ञातवा जान करके देवादी अमृतत्व ही अध्रुवम आगे मंत्र में कहा गया इह अध्रुवेशु न किंचित प्रथयते अध्रुव कौन है कहते देवादियों का जो अमृतत्व है वो भी अध्रुव है वो भी आपेक्षिक अमृतत्व है और इदम तो प्रत्येगात्म स्वरूप अवस्थान लक्षणम न कर्मणा वर्धते नो कनिया ध्रुवम और प्रत्यगात्म अवस्थान अर्थात अहमअस्मी ब्रह्म इस प्रकार के जो निश्चय हो जाता है यह तो ध्रुव है देवाधियों का जो अमृतत्व तो वो तो अध्रुव है, वो भी अपेक्षिक है अपेक्षिक अर्थात तो तो कुछ समय तक रहेगा आत्मतत्व तत्व तो कहते वो नित्य ध्रुव है सदा रहने वाला है न कर्मणा वर्धते न कन्यान कर्म से उसका वृद्धि अथवा कर्म से ह्रास पुण्य कर्म से वृद्धि पाप कर्म से ह्रास ह्रास घट जाना वो नहीं होता है एव, एवं कूटस्थम अभीचाल्यम अमृत विदिवे अध्रुवेश् सर्वदार्थु निर्धार्य ब्राह्मण इह संसारे न प्रतिकूलत्वात् एवं अन प्रा न प्राथयपी प्रत्यगात्मशन प्रतिकूलवादूत अर्थतस्थ कूटस्थ का अचाल तो जिसका विचलन नहीं करवाया जा सकता है जो चलन योग्य हो जाता है उसको कहेंगे चाल्यम विशेषण चाल्यम विचाल्यम और न विचाल्यम ये अविचाल्यम जिसका चलन नहीं किया जा सकता है सदा स्थिर एक रूप विदित्वा विदित्वा ज्ञात्वा अध्रुवेशु मंत्र में कहा गया उसका अर्थ सर्व अनित्येशु। तो सर्व पदार्थेश पदार्थेश आत्मतत्व को छोड़कर के बाकी पूरा जगत अनित्य है उसमें निर्धार्य ब्राह्मण इह संसारे है अनर्थ प्राय यह संसार अनर्थ प्राय है अनर्थ प्राय अर्थात प्राय यहाँ अभिकार अर्थ तो में होगा प्राचुर्य अर्थ में होगा प्राचुर्य अर्थ में प्राय करने वाला सूत्र मतलब प्राचुर्य अर्थ में अच्छा अनर्थ प्राय है मट नहीं है ठीक तो है अनर्थ प्राय अर्थात अनर्थ बाहुल्य संसार अनर्थ बहुल्य है न प्रार्थयते ये संसार में फिर कुछ और नहीं चाहते हैं प्रत्येगात्म दर्शन प्रतिकूलत्वात कुछ चाह उत्पन्न होगा तो फिर वो बुद्धि को उसी चलाएगा तो प्रत्येगात्म के तरफ दिशा में जाने नहीं देगा प्रतिकूल है तो ये संसार में लोग क्या चाहते हैं फिर कहते हैं पुत्र वित्त लोके लोक इसका ऐसणा ऐसा इच्छा तो ये सब ऐसणा से यह धीर लोग उठ जाते हैं पुत्र वित्त लोकेष्षणाभ्यो व्युतिष्ठती एव तो ये तीन ऐसणा होता है तो पुत्र वित्त लोके शा तो पुत्र होने से इस लोक जय करेगा वित्त होने से वित्त साध्य कर्म कर्मणा पितृलोक और यहाँ देव और विद्या दिया नहीं उसके द्वारा और देवलोक प्राप्त करेगा ये सब ऐसणा से उठ जाते हैं उठ जाते हैं अर्थात ये ऐसणा त्याग कर देते हैं लोक और नहीं चाहिए आगे भाष्य में यद विज्ञान न किंचित अन्य प्राथयनते ब्राह्मणा कथम तद अगम जिसका ज्ञान होने से और ब्राह्मण मुमुक्षु कुछ और अन्य पदार्थ नहीं चाहते हैं कथम तदिगम तदिगम तस् ज्ञानम कथम कथम अर्थात क्या उपाय है कैसे उसको जाना जाता है पूछते उत्तर देते हैं कथम टीका में कथम तद इति किम वैदिकत्वाद धर्मवत परोक्षत्वेन जो आप प्रश्न कर दिए कथम तद अधिगम ये कथम शब्द का क्या अर्थ है वैदिक होने से धर्म जैसा परोक्ष ज्ञान उसका होता है क्योंकि धर्म का ज्ञान अरे प्रत्यक्ष अनुमान ये सबसे धर्म का ज्ञान नहीं हो पाएगा अनुमान से थोड़ा हो जाएगा किंतु निर्दिष्ट नहीं होगा अनुमान से भाभी धर्म का ज्ञान अच्छा वो भी हो जाएगा साधारणतः तो अनुमान करके अतीत धर्म का ज्ञान कर लेते हैं जैसे कहते हैं अयम धार्मिकः ये वेदांत परिभाषा टीका में दिए हैं क्यों मालावत्वा इसलिए साधुओं को कहा जाएगा कि आप माला धारण करना तो इसका अर्थ देखिए इसका अर्थ ये भी है कि अगर आप माला धारण किए हैं आपका कपाल में तिलक है आप जब रास्ता में जाएंगे आपका कुछ विक्षेप से आपको रिहाई हो जाएगी लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे जैसे ठेली वालों के साथ कर देंगे इसलिए प्रथम तो यहाँ मतलब बहुत और बार बार बोला जाता था हम लोग जब आए हैं उस समय में बार बार बोलते थे तो माला मतलब माला धारण करके तिलक करके मंदिर में आना ये कहा जाता है इतना अभ्यास हम लोग को जब यहाँ आने से पहले इतना अभ्यास नहीं रहता था फिर यहाँ कहा जाने से धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है और इसका ये तो मतलब प्रथम लाभ हो जाएगा कि जगत आपके प्रति थोड़ा अन्य व्यवहार करेगा आ, हो सकता है कोई प्रारब्ध है तो एकदम विरोधी व्यवहार करेगा पीड़ा भी दे देगा वो ठीक है वो तो प्रारब्ध है नहीं तो जगत आपके प्रति उतना विक्षेपात्मक व्यवहार नहीं करेगा एक लाभ हुआ दूसरा है कि यह हमको स्वयं को संयत करवाएगा तो कपड़ा बदलने से पहले शिवानंद आश्रम में संयासी को पूछा था कि ये बदल से क्या मतलब ये लाल वस्त्र से क्या लाभ हुआ लोग तो बोले कि आप इसको पहन करके चले जाएंगे फिल्म हॉल में नहीं जा पाएंगे आपको ये वस्त्र पहले रोकेगा आप दुष्कर्म में नहीं जा पाएंगे इसी प्रकार के आपका गला में माला है आप खूब मतलब स्प्रिंटर जैसा एकदम दौड़ पाएंगे नहीं दौड़ेंगे आपका गला में माला है वो याद दिलाएगा ऐसा आपको तो अर्थात नहीं कर पाएंगे बहुत तेज ये आपको घटाएगा धीरे धीरे ये लाभ है उसका कहा जाता है और शास्त्र में तो, तो कहा जाता है धिग्भाम भस्म रहितम धिग्ग्रामम अशिवालयम जिस भाल में भस्म नहीं है वो भाल अधिक है भालो अर्था कपाल और जिस ग्राम में शिवालय नहीं है धिक्ग्रामम अशिवालयम धिग्विद्याशिवाश्रयम धिग्जन्म अशिवार्चनम इस प्रकार के कहा जाता है शिव अर्था परमात्मा कोई भी रूप नहीं कि खाली शिवलिंग का करना है जिस ग्राम में मंदिर नहीं वो ग्राम धिक है आजकल अन्य अन्य मंदिर आ जाता है नहीं तो दो तीन सौ साल पहले तो शिव मंदिर ही प्राय गांव में मिलते थे क्योंकि वेद शिव तो ये अर्थात तो अधिक रूप और नामों वाला नहीं है वो तो शिवलिंग तो बहुत कम रूप है उसमें और धिक्ग विद्या और अशिवाश्रयम परमात्मा को आश्रय नहीं करता जो विद्या वो तो धिक है और धिक् जन्म अशिवारचनम परमात्मा का अर्चन अगर नहीं कर रहे हैं तो वो जन्म में धिक है ये सब कहा जाता है तो अधिकम वैदिक धर्म जैसा होगा अथवा अन्य विकल्प करके बताते हैं आज यहाँ पर ओ सन्नो मित्र सन्नो भगवान Oh, you're my escape.